न केवलम श्रुतिद किंतु युक्तितोपित्या केवल श्रुति से यह बात सिद्ध है ऐसा मत समझाओ कौन सी बात तीनों परिच्छेद से रहित है वह ब्रह्म तत्व देश परिच्छेद कालतः परिच्छेद और वसुतः जो परिच्छेद है तीनों परिच्छेदों से रहित व ब्रह्म है यह बात केवल श्रुति से सिद्ध नहीं किंतु युक्ति से भी सिद्ध है कौन सी युक्ति से सिद्ध है उस युक्ति को बताने जा रहे हैं देश न काला वस्तुना कलस्तीफुंतः देश काल अन्य वस्तु नाम अन्य मैने ब्रह्म भिन्न वस्तु नाम ब्रह्म को भी वस्तु मान करके कर तो दिया जाता अन्य वस्तु मैंने ब्रह्म से भिन्न वस्तु ये सारे के सारे क्या है माया कल्पित्वा माया से कल्पित देश काल और अन्य जितने भी गड़बड़ादिस्तु भ्रम भिन्न वस्तु माया से कल्पित होने के कारण से न देशादि कृत अंत देश आदि में काल और वस्तुकृत अंत कभी भी ब्रह्म में नहीं हो सकता ये कल्पित वस्तु कभी किसी का परिच्छेद अंतक नाशक आदि नहीं हो सकता जो कल्पित जो कल्पित वस्तु है वह किसी का परिच्छेक नहीं हो सकता है इसलिए ब्रह्म में अनंतता मान अन्यता का भाव जो है सुस्पष्ट स्फुट परिक्षेण हेतु नाम देश कालान्य वस्तु नाम माया कल्पित्वाच गंधर्व नगरादि गगनश्यव न देशादिवी कृत पार्थिक परिचे ब्रह्म परिच्छेद का कारण क्या है देश काल एवं गड़बड़ादि वस्तु वे माया से कल्पित होने के कारण से जिस प्रकार से आपके द्वारा कल्पित गंधर्व नगर आदि इस आकाश आदियों को परिच्छन नहीं कर सकता आप बैठे बैठे वहां कल्पना कर लो गंगा तट पर बढ़िया एक कुटिया की कल्पना कर ली बन गया ना कुटिया आपने कल्पना कर लिया और दुनिया भर गाड़ी घोड़े लग गए मिस्त्री लग गए आप कल्पना कर रहे हैं काम कर रहे हैं बड़ा चल रहा है ऐसे करो वैसे करो कल्पना करने जा रहे हैं और कुटिया बन गया उदघाटन हो गया भंडारा भी हो गया सब हो गया <laughs> वहा जाइए फिर गंगा तट पर यहां बैठे कल्पना कर लिया कल्पना करने के बाद गंगा तट पर जाइए आश्रम में मिलेगा आश्रम आपको वहां कोई एक कुटिया उस गंगा तटाव छिन्न आकाश को परिचित कर सकता है आपकी कल्पित कुटिया गंगा तटाव छिन्न आकाश को परिचन्न नहीं कर सकता हम गंधर्व नगर सुंदर नाम रखा गया है कल्पना को गंधर्व नगर क्यों नाम पड़ा गंधर्व नगर हाँ जैसे आकाश में बादल व सुंदर सुंदर चीजें बन जाते हैं उनकी भी आवाज निकलता है लद्दा गा रहे हैं गंधर्व क्या होते हैं गंधर्व गायकों को विशेष रूप में कहा जाता है गंधर्व एक देवता विशेष हैं जो गायन क्रिया में माहिर होते हैं चित्र तो ना अपना पुष्पनता आचार्य जुत्र तो, तो वो का काम गां होता था वो मोहित कर देना लोगों को और उनके गायन जैसे होता था, वो आम आदमी को बादलों के माध्यम से सुनाया जाता बादल की गर्जना बादल के संबंध जो होते हैं उसी के माध्यम से गायन के अभिव्यक्ति मानी जाती है श्रुति में जब कहा गया ब्रह्मा जी का असली उपदेश के अभिव्यक्ति दा दा दा दा। दा दा दा। दान मनुष्य के लिए दया आश्रम के लिए और देवों के लिए दमन द द तो उसी का भी एक तरह अभिव्यक्त होता है आवाज़ होता है ऐसे भी मानते तो वो हाथ जैसे आप चीजें बनता हुआ देखते बादलों के माध्यम से बनते हैं और आकाश में गायब हो जाते हैं उसी प्रकार से आप कल्पनात्मक जगत भी है उसी प्रकार से वास्तव में सारा ब्रह्मांड ही है माया के द्वारा कल्पित इसे गंधर्व नगर आदि भी गगन से गंधर्व नगर आदि के द्वारा जिस प्रकार से गगन में कभी भी किसी प्रकार का परिच्छेद नहीं हो सकता न देशादिकृत पारमार्ग प्रच्छेदी उसी प्रकार से देशादियों के द्वारा पारमार्थिक परिच्छेद ब्रह्म में नहीं हो सकता वास्तविक परिच्छेद नहीं हो सकता यथ अतः ब्रह्मी अनंतम त्यक्तम इस ब्रह्म में अनंतत्व सुस्पष्ट ही है वह अंतरित सकल परिच्छेदों के जन्य अंतत्व रहित है परिच्छेद ही अंतता का कारण है और परिच्छेद नहीं है तो अंतत्व भी नहीं है वह अनंतत्व तदे सत्यम आत्मा ब्रह्म ही व निस्मित्रता परिषद में मंत्र आता है तदे तत् सत्यम आत्मा ब्रह्म वो सत्य रूपी आत्मा ब्रह्म ही है ब्रह्मत्म क्या के लगते है कुछ अलग अलग क्या वाक्य अलंकार के लिए तावत व्यक्तम स्फुटम तथा जो न सुस्पष्ट ही है उसके लिए बता व्यक्त ही है, हैलकार तदैत सत्य ब्रह्म इति, इति ओम सत्यम आत्म नृसि देवो ब्रह्म भवति। ब्रह्म ही आत्मा है वही यहां पर संशय रहित और ऋषे कर लो ओम है वो ओम ही नृसिह भगवान है वही ब्रह्म है अयम आत्मा ब्रह्म मांडव को परिषद इत्यादि भी श्रुति आत्मन ब्रह्म भेद प्रतिपादनात् आनंद तात्पर्य कहने का तात्पर्य है इन श्रुतियों के आधार पर ब्रह्म में जो आनंदित सिद्ध हो गया वो आपकी प्रत्येगात्मा जीवात्मा जो माना जाता है इस आत्मा में वो सिद्ध हो गया इस श्रुतियों ने इस ब्रह्म को ही आत्मा कहा नु जडस जगत ब्रह्मण्यो आरोपितड़ से जगत ब्रह्मी आरोपित्रमणपरछेदी चेतनोजीवेश तकेदन ब्रमण न संगेत इश ठीक हैड़ात्म जगत कल माया का कार्यूपा जो जगत है ये कल्पित है आते इसके, इसके वजह से ब्रह्म में परिच्छेद नहीं हो सकता यह बात तो मैं मान लेता हूं ईश्वर और जीव तो सत्य हैं वो कल्पित तो है नहीं अत एक तो हो गया भ्रम दूसरा हो गया ईश्वर ब्रह्म से बिन ईश्वर नाम का वस्तु है अत वस्तुकृत परिच्छित तो हो जाएगा अंतत्व तो आ जाएगा अनंत उसमें सिद्ध नहीं हो सकता के अलावा ब्रह्म से भी नहीं जीव नाम का चीज है।, है।, है, है क्या वो पता नहीं कितने आनंद असंख्य अत परिचे वस्तुकृत परिच्छेद्रम्ह से भी नहीं वस्तु है जीव नाम का वस्तु उस वस्तु के परिच्छेद हो जाएगा चलो घटादी को लेकर परिच्छेद नहीं होगा कल्पित तो होने के नाते है जीव और ईश्वर वस्तु को लेकर के परिचे आ तो ब्रह्म अंतत्व आ जाएगा जगत हो ब्रह्म का परिचे पर जगत भले ही नहीं हो सकता फिर भी चेतन जीवेश्वर चेतन जो जीवात्मा है और चेतन जो ईश्वर है वह चेतन ब्रह्म का परिच्छेद हो सकता तीन चेतन हो गए ना एक दूसरे का परिच्छेद कर देंगे सब अंतवान हो जाएंगे तत्कृत प्रच्छेद न संगेता इसलिए ईश्वरकृत परिच्छेद जीवकृत परिच्छेद की वजह से ब्रह्म में अनंतता सिद्ध नहीं हो सकता इत्याशं तयोर भी औपाधिक रूपत्व अरे वो भी औपाधिक है वो भी वास्तविक नहीं है कोई पारमार्थिक ईश्वरीय पारमार्थिक जीवनांग चीज ही नहीं तेरप औपाधिकारा पारमार्थकता पारमार्थ न होने से न तरपेदेत मे भी वास्तविकेद का कारण नहीं हो सकते साधक नहीं हो सकते इति इतना जीवत्त उपाधिद्पित सत्यम ब्रह्म यद सत्य ज्ञान और अनंत रूपा ब्रह्म है तत्वस्तु वही वस्तु है वही वास्तव में वस्तु है तदेव पारमार्थिक वस्तु कहने का मतलब वही एकमात्र पारमार्थिक वस्तु है तुष ब्रह्म का जो यह लोक प्रसिद्ध है ईश्वरवादी वह कवि बाधक तस् तत्व ईश्वरत्म जीवत्म उपाधि उसी के के अंदर, उसी का ये दोनों के दोनों क्या ईश्वर जीव उपाधियों जीवत्व उपाधि त तदउपाधि कल्पित मैसन में हो जाएगा उसी ब्रह्म के अंदर ये दोनों के दोनों उपाधिया कल्पित ही है अतएव ब्रह्म से भिन्न कोई सत्य ईश्वर सत्य जीव नहीं है ब्रह्म ही सत्य है एकमात्र वस्तु और बाकी दोनों ईश्वर और जीव उसी ब्रह्म में उपाधि वशात कल्पित यद सत्यादि रूपम ब्रह्म तदवस्तु मैंने तदेव पारमार्थिक वस्तु सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म है वही एकमात्र पार्थिक वस्तु और उसी ब्रह्म का ये दोनों कल्पित स्वीकृत मान लो, ये उस कल्पित दो के से मान लो ये जैसे भी शब्दों से ले सकते हैं ब्रह्मणो योक प्रसिद्ध जो, जो लोक में प्रसिद्ध है ईश्वरत्व लोक में प्रसिद्ध हो जीवत्व ये दोनों क्या है तद वक्षणपाधि वक्षमान आगे कहे जाने वाले उपाधिवय के द्वारा दोनों दोनों के दोनों उस ब्रह्म में कल्पित अतः कल्पितत्वादेव इसे कल्पित होने के नाते जड़ के समान जड़वत जीवेश्वर तत्परिद भाव भाव उस ब्रह्म को परिचेद नहीं हो सकते हुआ इसी किस आकांक्षा उपाधि क्या है ऐसी आकांक्षी तदुभयं क्रमेण क्रमेण आदो ईश्वर उपाधि शक्ति उन दोनों उपाधियों को क्रम से दर्शाने की इच्छा है सबसे पहले हम ईश्वर को उपाधि भूता जो शक्ति है माया है उसको हम निरूपण करने जा रहे हैं शक्तिश्वरी का चित्त सर्वस्तुनियामिका आनंदमय आरभ्य गूढ़ा सर्वेश वस्तु कोई एक ईश्वर को उपाधि रूपा शक्ति नाम की चीज आपको मानना ही पड़ेगा ईश्वर का उपाधि रूपा एक शक्ति या माया नाम की चीज आपको माननी पड़ेगी क्यों क्योंकि सर्व वस्तु नियामिका सर्कल वस्तुओं का नियमन करने वाली शक्ति को माने बिना वस्तुओं के पर शांक हो जाएगा और ईश्वर को उपाधि पूरा शक्ति है इस बात के लिए में ब्राह्मण ही प्रमाण है में ब्राह्मण में क्या आया प्रतिव्याम की ब्राह्मण कहा जाता है वहां पर हर चाट्रो को हर मंत्रों को और चांदे परिषद के में खंडिका बोलते हैं हर एक मंत्र को खंडिका और वह हर एक मंत्र को ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें हिस्सा है तो ब्राह्मण भाग का है इसे उसको ब्राह्मण कह देते हैं जाति से नहीं है यहाँ ब्राह्मण अंतर्यामी ब्राह्मण का मतलब होता है उस मंत्रों में कहा गया यह पृथ्व्या त्रिष्ठन यम पृथ्वी न वेद यसे पृथ्वी शरीर यह पृथ्वी नियमयती स अंतरियामी ये आत्मा ऐसे कह जो पृथ्वी में रहती है पृथ्वी में रहते पृथ्वी जिसे नहीं जानती पृथ्वी जिसे नहीं जानती इन पृथ्वी शरीर जिसका ऐसा होता हुआ पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी को नियमन करने वाला वो अंतर्यामी परमात्मा है वही तुम्हारी आत्मा है ऐसे कहा वहां ऐसा नहीं को पर लिया हर चीज में घटा है और सिद्ध किया सभी के अंदर नियमन करने वाला वह अंतर्यामी परमात्मा है और नियमन जो कर रहा है अंतर्मी परमात्मा अपनी शक्ति के द्वारा गीता साफ कहते हैं भ्रामीण सर्वाभूतानी यंत्रारूढ़ानी मायाया मैं करता क्या हूं अपनी माया के द्वारा सकल भूतों में आरूढ़ होकर के सकल भूतों को दौड़ाते रहता हूं लेकिन ये बेचारे सकल भूत मुझे जानते ही नहीं मैं दौड़ाने वाला हूं मैंने अपने आप वह मानते मैं करने वाला हूं मान के बैठे भूल गए एक अंतरिया मीश्वर हृदय बैठा है वो करा रहा है इस बात को अभिमान कर जाते हैं इसलिए सारी बातों को ध्यान रखकर बोल रहे हैं अंतराय में ब्राह्मण के पूरा रहस्य बात को दिया तो ईश्वर की एक शक्ति है जो सकल विषय में नियमन करने वाली है आनंदमय से आरंभ करके सकल वस्तुओं में वह छिपा हुआ है गूढ़ा सर्वेश वस्तु सकल वस्तुओं में छिपा हुआ है ऐश्वरी ईश्वरोपाधि तया ईश्वर संबंधिनी काचित सद सद सद असत्वादि भी रूपे निर्वक्तुम अशक्य ऐश्वरी का मतलब क्या ईश्वर को उपाध्य रूपेण ईश्वर के संबंधनी कोई शक्ति है और अशक्ति कैसी है वह सत्य है या असत्य है इस प्रकार से निरूपण से कर नहीं सकते सर्व वस्तु नियमिका सकल वस्तुओं का नियमन करने वाली सर्वेशा अंतरियामी ब्राह्मणोक्ता नाम प्रतिव्यादी नाम नियमित वस्तु नाम नियम कर सर्वेशम सभी का नियमन करने वाले का मतलब ब्राह्मण में कहा गया तीसरे अध्याय सातवें ब्राह्मण का नाम है पर्यायों में वर्णन किया पृथ्वी में रह करके भी पृथ्वी जिसे नहीं जानती पृथ्वी शरीर जिसका ऐसा जो पृथ्वी को निम्बन करने वाला वो अंतरियामी है इस प्रकार अनेकों पर्याय जो कहा गया नियम्य वस्तुओं का कथन किया ऐसा नियमन करने वाली शक्ति अस्त जिसमें श्वेता श्वेतर में शक्ति विविध है नाश शक्ति विविध ज्ञान क्रिया स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया सा कुति कुतवा नोपलब्य इत्या और कहा रहती है और हम लोग क्यों उसको नहीं पकड़ पाते हैं कारण ही देखो वो आनंद मयाश ब्रह्मांड आंतेश सर्वेश आनंदमय कौशल है ब्रह्मांड के हर वस्तु के अंदर छिपी पड़ी हुई है इसलिए हम कोई पहचान नहीं बूढ़ा आनंद में कुछ शुरू कर दे सबसे अंतर कौन है अन्य कौशल इसके अलाके विज्ञान में प्राण में, में मन, मनोमय प्राण में और अनमय और बाहर घटपट ब्रह्मांड तक सारा वस्तु में देख लो सब जगह वही नियमन कर रहा आनंद मया से ब्रह्मांड अंत सर्वेश गुढ़ावर्तते अतुन्य उपलब्ध उगूढ़ भी इस प्रकार से है हम उसे पहचान नहीं पाते जिस शक्ति के कारण से हम लोग का जीवन चल रहा है व्यवहार चल रहा है जन्म मरण चक्र भी चल रहा है उस तो शक्ति को ही हम पहचान नहीं वही अज्ञान उसी का अज्ञान है माया है अविद्या है शक्ति है सब है उसी नियमित अनुपलब्ध मान आया हाथ असत्य में कि नश्या है हम लोगों लोग नियमित रूप किसी को भी नहीं हुई है कोई उस माया को अनुभव ही नहीं कर पा रहा है जो माया को पकड़ने नहीं जाता माया में डूब जाता जो माया को ग्रहण करने कोशिश करे वो माया ऐसे लपेट लेती है माया को भूल जाता है ऐसा फल जाता है तो कहते हैं कि तो जब ऐसा है वो कोई आशुष भी को नहीं कर पाया अनुभव ही नहीं कर सका वो है इसे क्यों मानते हो नहीं है कह दो असत्य में क्यों दस वो असत्यू नहीं मानते वहां अरे जगत नियमन अन्नथान को पत्या फिर जगत का नियमन कौन करेगा सब व्यवस्थित ढंग से चल रहा है ना सारे नक्षत्र ताड़े आपस बिना टकराए आराम से चल रहे यानी यह यहाँ भले चार इंसान मिलके नहीं चल पाते हैं, चार महात्मा मिलके नहीं रह सकते हैं है ना पकड़ा जाते हैं, भयंकर चार कर्मचारी एक साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन बाकी सारा संसार की सगल वस्तु साथ चल रही कि नहीं चल रही, आराम से सुव्यस्थित चल रहा है समय समय पर सब कुछ होते जा रहा कहीं कोई गड़बड़ी बस जीव के जो अपना अंकार है ना मनुष्य का यही सब गड़बड़ कर आपस नहीं देता। आप में ही एक दूसरा टांग खींच देते हैं तीसरे कहते कि देखो जगत नियमन नियम जगत के अन्नदान प्रति की या उसे हमें अवश्य स्वीकार करना पड़ जाता है धर्मियम शक्त्यादा तदा अन्योन्य धर्म सांकर याद विप्लवेता जगत खलो वस्तु धर्मा शक्तियां नहीं वा जब आप यह मान के चलेंगे कि शक्ति जो माया है इन वस्तुओं के धर्मों को वह नियमन नहीं करती है तो कभी अग्नि ठंडा काम कर दे कभी अग्नि जला दे कभी कुछ कर दे फिर तो नियमन कोई ना करे इनके स्वरूप का जो स्वाभाविक जो धर्म है वस्तुओं का वो कभी उल्टा पुलटा होता कभी आम सुने लग जाएगा कभी कान देखने लग जाए उल्टा पुलटा नियम नियम नहीं रहा ना, कौन कंट्रोल करेगा कोई नियामक नहीं रहेगा तो ये सब उल्टा पुलटा होते रहेगा कभी जो है सूर्य कभी पश्चिम से उग जाएगा कभी उत्तर से उग जाएगा कभी दक्षिण से उग जाएगा अपने मजी कोई उसकी, नहीं रहेगा मृत्यु धावती पंचम है न कठोर परिषद में और नियामक नहीं हो तो ये कौन काम करेगा फिर जैसे आप लोग यहाँ पाठ में सो जाए वैसे कैसे सो जाएंगे तो क्या होगा आ, वैसे जनसंख्या से परेशान है और मारने वाला भी सो जाए अपना काम छोड़ देगे। को देगा कोई मगर ही रहेगा तो भी सो जाएगा ना अरे डंडा हो तब तो यहाँ भी कोई नहीं सोएगा आप डंडे को रखते हैं नहीं ना हम लोग सोचते रहते यो इतरा में सो कोई बात नहीं पाठ भी तक नहीं सोना चाहिए दिन में भी सो जाते हैं खाना खाए है, सो फिर पाठ में भी सो रहे रात में भी सोएंगे कितने बार जिंदगी में सोचोगीण करने वाली चीज है इसे बच के रहना चाहिए इसे गुड़ा है, निद्रा को जीतो कम से कम पाठ में तो निद्रा को जीत जाओ यहां भी निद्रा को जीत रखा मुश्किल हो जाएगा नियामक न हो तो यही उठपट काम हो जाता और स्कूलों में भी क्या टीचर लोग क्या करते हैं मारते हैं बच्चे को जब बच्चे इधर उधर हो गया थोड़ा सा भी एक चौक के टुकड़े से मारते हैं इधर देखा मारे उधर उधर देख रहा उधर देख रहे पर मारे दर, सोने पर तो पूछे मजिए दंडारे के पास ना जाएगी अन्योन्य धर्म शांकर् आज अन्योन धर्मों का शांक होने लगेगा सारा जगत नष्ट हो जाएगा उल्टा पलटा काम है हाँ सृष्टि करना लग जाए ब्रह्मा जी जो नाश करने लग जाए शिव जी जो है सृष्टि निर्माण करने लग जाए सब उल्टा पलटा हो जाए कोई नियामक नहीं रहेगा किसी काम कोई करने लग जाए किसी काम कोई और करने लग जाए तो क्या होगा वहां हानि होगा विनाश ही होगा, ही होगा। तो जो बारह बजता है ना पंजाबी उस वे लोग तारीख सुनाते कथा कर लोग वह कहते हैं ब्रह्मा तो तो जी थोड़ा थक जाए उनको आपको जैसे आ जाते झटकी आई तो उन्होंने कहा शिवजी को भाई बार बार मेरे को परेशानी हो रही है आप एक एक घंटा काम कर मेरा उन्होंने तो ठीक है कर देता हूँ तो आराम कर ले एक घंटा जा सो जा एक घंटा उनको भेज दे सोने के ब्रह्म विष्णु शिव जी जो है अपना सबके पुरझे लेकर के ले हाथ पैर किसी को हाथ बिना हाथ का बना भेजता दे, पड़ता है किसको अंडा बनाना पड़ता है सब वाले अलग बक्से पड़े पुरुजों की उनको जो है जोड़ना असम्बली करके भेजते हैं ब्रह्मा ये काम करते हैं आपके काम के अनुसार इन्होंने क्या करना करते करते इनको बुद्धि का बक्सा मिला ही कहाँ क्या करा क्या भगवान ने शिव जी ने सोचा खराब हो गया बुद्धि है इधर उधर छोड़ दो सब जगह बिना बुद्धि वाले पैदा हो जाएंगे सिर्फ एक जगह छोड़ देते हैं इनको सिर्फ इन एक ही जगह सारा सखी करना शुरू कर दिया एक घंटा जो ने क्या किया पंजाब में डाल दिया एक जगह डाल दिया बिना बुद्धि वालों को छोड़ देते हैं इनको पता कैसे चलेगा गया बुद्धि नहीं है सिर्फ पगड़ी बांधो खोप इनकी सिस्टम ऐसे बना दो ये बाल छोड़ देंगे और पगड़ी बांध देंगे थोड़ी बहुत ही बुद्धि जग तो जड़ बना क्या हमने तो मेरा सब स्वीकार दिया कोई बुद्धि दे दे वो जाए इसलिए पगड़ी बांध देना चाहिए और पगड़ी नहीं बांधते हैं तो बुद्धि निकल जाएगी जब देगी तो भी निकल जाती है और पता नहीं गर्मी के कारण ठीक बारह बजे पगड़ी उतारते ये लोग बुद्धि तो बिगड़ जाती है ऐसे कहानी बताते मैंने हुआ क्या कहानी का तात्पर्य है एक कार्य को दूसरा दूसरे कार्य को यह कर लग जाए तो विनाशी होगा बिगाड़ ही होता है कभी काम सही नहीं हो सकता इसलिए जगत धर्म का अन्य विप्लव हो जाएगा विनाश को प्राप्त हो जाएगा इसीलिए कोई ना कोई नियामक शक्ति हमें मानना ही चाहिए वस्तु नाम प्रतिविधिया न काठिन्य द्रवत्वादियों धर्म पृथ्वी में काठिन्यता जल में द्रवत्व अग्नि में दाहकत्व इत्यादि जो धर्में यदा शक्तियां न्यवस्थाप्य माय रूप शक्ति के द्वारा जब व्यवस्थित नहीं किए जाएंगे तेषा तो धर्मा नाम सांकर्याण ना। उनकी सांकर विमिश्रण हो जाए इसका उसका इसमें आ जाएगा तो अवस्था एकत्र अवस्थात जगत विप्लबेत तो, हो सकता सारा धर्म एक में आ जाए और बाकी बिना धर्म के ही रह जाए है ना जली जलाने लग जाए जल जलाने लग जाए जल कठोर भी हो जाए पृथ्वी का धर्म भी भी जल में आ जाए, ऐसे कुछ भी हो सकता है अव्यवस्था होगी कहने का तात्पर्य तो जगत विप्लवेद अनियत व्यवहार विषय तमाम अनियत व्यवहार का विषय हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा हमें क्या कर रोटी बनाना है क्या करूं आग लाऊ आग जाते हो ला रहे थे आग वो आग में दहाकत था सोचा इससे मैं रोटी बनाऊंगा जब बनाने बेल दिया रोटी तो आग हो गई ठंडी उसकी दहाकत खत्म उसका दूसरा धर्म आ गया जल का धर्म उसमें आ जाए मानी कोई नियामक ना हो तो धर्म बदलते रहेगा ना कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ होते रहेगा जैसे आगे बदल जाते वैसे धर्म भी बदल जाएंगे वो लोगों है ना आजकल आदमी क्या हो है अवसर को लेकर बदलते रहता कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कोई जीवन का सिद्धांत ही नहीं है जीवन का लक्ष्य ही नहीं है जिस लक्ष्य को लेकर आते हैं वो लक्ष्य को भूल जाते हैं दूसरे काम लग को लेकर कारण के सिद्धांत का भाव है जीवन कोई सिद्धांत और लक्ष्य सिद्ध नहीं है आते यहां कहते हैं हम केवल साधना करना चाहते हैं स्वाध्याय करना चाहते कुछ नहीं करेंगे स्वाध्याय साधना करेंगे और जोश्रम होने गिराती है कि सेवा हो आश्रम से तो कर देंगे थोड़ा बहुत ऐसे कहकर आपने और बाद में न स्वाध्याय करते न साधना करते न कर्मयोग करते हैं तो करते क्या है एक दूसरे के उसको भगाने को लगा भगाने को लगा इसको भड़का रहा है उसको भड़का रहा है आपस में खटर खटर खटर खटर होने लग इसके लिए आए नहीं थे हम एक काम कर लेते जिसके लिए आए वो तो भूल गया नियम का भाव स्वयं पर नियमन नहीं है स्वयं पर अनुशासन शासन नहीं है इसलिए आत्मकृपा बहुत जरूरी है स्वयं पर स्वयं की कृपा होना जरूरी है आत्मकृपा ग्रह कृपा बल्कि वहां पर क्रम अलग ही बता दें आत्मकृपा शास्त्र कृपा ईश्वर कृपा गुरह कृपाश्चर्य क्रम सबसे अंत गुरु की कृपा होती है पहले स्वयं पर स्वयं कृपा करेंगे निर्णय लें हम पाठ में नहीं सोएंगे। अपने ऊपर अपनी कृपा करें हम पाठ में जब पढ़ने आए तो पढ़ेंगे साधना करने आए तो आश्रम में साधना ही करेंगे दूसरा हम नहीं करेंगे दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं वो क्या कर रहा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा कोई टीका टिप्पण नहीं करना है दूसरे को लेकर आपकी बुद्धि प्रक्र हो जाए छह महीने सब कुछ पढ़ लेंगे दूसरे की बुद्धि थोड़ी मंद है दस साल में पढ़ रहा है क्यों पढ़ने तो उसको बीस साल में पढ़ने तेरा क्या बिगड़ रहा है आप क्यों उसके मुख पर बोलेंगे अरे तुम तो बड़े तमुगुणी हो तेरी बुद्धिमंद है आप उसको तो डिप्रेशन में डाल रहे आठ साल उसने क्या किया कुछ नहीं पढ़ा क्या जरूरत है इन सब बातों को कहने की दूसरे को देखकर दूसरे के बारे में बोलने की चिंतन करने की टीका टेपन करने की कोई जरूरत लेकिन आदमी की क्या करे स्वभाव हो गया बदलने को त्याग नियंत्रण है नियमन है अपने ऊपर बल्कि हम दूसरे को देखो भी नहीं भाई वो क्या कर रहा है दूसरे को झांको मत हम लोग रहे एक एक कमरे में दो दो थे गोविंद या कैलाश हमने कभी नहीं जाना कि अगला कितना बजे उठ रहा है क्या कर रहा पढ़ो एक ही कमरे में ये बिस्तर पढ़ो ये बिस्तर हम हैं हम अपने उठ रहे हैं नहारे इधर अपने काम कर रहे हैं अपने पढ़ देख रहे कुछ पूछा तो जो उस समय उसे समझो सही है जवाब दे रही कुछ कभी देखा वो कितने बार सोच जा रहा है कितने बार लोकसंगा जा रहा है कितना सो रहा है नहीं सो रहा है पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है क्या है कोई बात तो कुछ उस काम के लिए आया नहीं मैं क्यों देखूंगा मैं जिस काम की रहा मैं वो करूं मैं उसको देखते रहूं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है देख रहा हूं निन्यानवे प्रसिद्ध विद्यार्थी में विवेक ही नहीं और सब दूसरे को ही देखते रहते आपकी अपनी पढ़ाई तो खत्म हो गई आप दूसरे का ध्यान कर रहे शास्त्र ध्यान तो हो नहीं रहा आप दूसरे की दिनचर्या पर ध्यान दे रहे हो आप क्या शास्त्र पढ़ोगे आपके दिमाग में चिंतन उसकी चल रही है शास्त्र चिंतन कैसे होगा अनावश्यक सब कचड़ा है ये क्यों नहीं मानते दूसरे को जानना दूसरे को समझना दूसरे को देखना दूसरे की ओर जो है विचार करना चिंतन करना एक कचड़ा को भरना है अपनी कचड़े से निपट नहीं पा रहे दूसरे कचड़े को और भर रहे क्या मतलब है एक आदमी एक बात में आता वो आ गया मेरे को बोला स्वामी जी वो साढ़े बजे नहाते मैंने कि पता चला मैं देखता हूँ ना रोज इसका रोज तुम साढ़े सात बजे उसके नहाने की, की जा रहा आ रहा है वही देखते रहते हो तुम क्या ध्यान जब कर रहे हो कि किसके स्नान की देख रहे हो कितना बजे कौन जा रहा है इसलिए आए थे आ तुम्हें काम सौंपा हमने मैं तो कौन कितना ज्यादा हमको रिपोर्ट देना जैसे मंडल लोग करते कर रहे तो बुला कर रहे? तो ही कर दो यही सबसे भारी समस्या हो उसमें क्या होता खुद का नाश और अगले का नाश अगले को देखा अगले के बार विरुद्ध में रिपोर्ट दिया खुद की दिमाग खराब वो लेट क्यों उठ रहे हैं लेट क्यों ना आ रहे हैं क्यों तो नहीं पढ़ रहा इतने साल से वो क्यों नहीं समझ पाया शास्त्रों को खुद की दिमाग खराब कर ली और आके मेरे को बोला स्वामी जी इतने साल से पढ़ रहा है उसको कुछ नहीं हुआ आप क्यों इसको रखा क्यों इसके पीछे मत्था मार रहे हो वो इतने सालों से नहीं समझ पाए तो नहीं समझे कभी नहीं खराब कर, कर, कर, कर रही है नतीजा क्या निकला जिंदगी खराब कर ली और खुद को भागना पड़ता है पाप के घड़े भरेंगे नहीं तो पापी तो है पाप का घड़ा बढ़ेगा अंधे खुद को भागना पड़ेगा कहा जा समझते नहीं यार ये यहां पर कहते उसका नतीजा क्या अंत में ऐसे होने का अन्योन्य धर्म उदय दिया आपने प्लव होने लग जाती तो कहते हैं अनियत व्यवहार की विषय तक प्राप्त हो जाएगा नियत व्यवहार ही नहीं हो पाएगा खलुति प्रसिद्धि खलु यह शब्द या प्रसिद्धि को ज्योतन करने के लिए है यह सारी दुनिया में प्रसिद्ध है इसलिए आप अपने धर्म का पालन करो नियमित रूप उसमें नियत रहो स्वधर्म को समझो भगवान या स्वधर्म ही श्रेय पर धर्मो भया स्वधर्म में निधर्म शे है। स्वधर्म को समझिए किस पालन आए हो स्वधर्म क्या है यहां पर आपका वो समझे आपका प्रधर्म इतना ही है यहां पर स्वाध्याय करना है स्व-साधना करना है स्व सामर्थ्यानुसारेणा जो भी आपसे बनता होकर कर्मयोग करना है उसके अलावा दूसरे के बारे में सोचने का को कोई मतलब नहीं कर्मयोग में क्या दूसरा जो बीमार है पता चला उसकी जो सेवा कर सकते हो तो करो उसका टांग के लिए मत ये सब अनर्थ पाप के का। धर्म कौन होता है शक्ति इन जड़ वस्तुओं का नियमन तो आसानी से हो जाता है माया कर लेती है और आपको तो स्वयं पर नियमन करने नहीं दे रही है माया यही माया शक्ति की विशेषज्ञ आपको तो स्वयं पर नियमन करने नहीं देती है शासित होने नहीं देती है यदि आप शासित हो गए तो बंधन से मुक्त हो जाओ, सारे बंधन खत्म हो जाएंगे देर नहीं लगता हम शासित नहीं है शासित होने तो के स्वभाव वाले हो गए हैं शासित होना पसंद है शासित कोई नहीं होना चाहिए और योग शुरू ही होता है स्वुशासित कोई भी योग कर्मयोग है भक्ति योगे ज्ञान योगे क्रिया योग है ध्यान योगे नाद योगे लय योगे कोई भी योग लीजिएगा शुरू ही होता है स्वाम यम और नियम के बिना कुछ नहीं और आज हम लोग क्या है यम और नियम तो भूल ही जाते हैं उसके बोलते ही नहीं सीधा आसन, क्या सीधा आसन और प्राणायाम करो चाहे वो रामदेव है कोई सीधे आसन प्राणा से वो गए आसन प्राणायाम के बाद प्रत्यार धारणा की चर्चा कोई नहीं करता सीधे ध्यान की आसन करो प्रणाम करो ध्यान करो कैसे हो जाएगा ये पतंजलि किया बड़ी आनंद महात्मा से जो क्रम बताए इसी क्रम से दुनिया का समाधि लगनी थी तो अष्टांगिक बनाते क्यों वो फो लिखते सीधे सीधे आसन प्राणायाम ध्यान अंश से समाधि हो जाएगा ये क्रम क्यों बता है ऋषि लोग और उसको हम उल्लंघन करके चल रहे हैं तो कहीं से हम अपने आप पर नियमन कर पाए और सोच रहे समाधि के मोक्ष की चर्चा करना इसे शास्त्र हमें याद दिलाता है प्रसिद्धि का द्योतन करता हुआ कि भैया यदि वास्तव में जड़ तत्व पर भी शक्ति नाम का जिस नियामिका नहीं होती तो याद अव्यवस्था हो जाता जिस आपकी खुद के अंदर अव्यवस्था हो जाता है ननू जड़ाया हाँ हाँ जब शक्ति जड़ात्मिका की चेतन है वो माया तो जड़ात्मिका है शक्ति जड़ात्मिका है चेतन नहीं है वो यदि वो चेतन नहीं है जड़ात्मिका है वो जगत के नियमन कैसे कर सकती है? प्रश्न उठ रहा है। जड़ाया ये जो शक्ति है, माया है जड़ात्मिका होने के नाते वो जगत का नियामक नहीं हो सकता जगत नियामकदम न्यायासा शिक्षा शक्ति चेतने वा विभा संयोगा ब्रह्म विश्वरताम्रज वास्तव में जड़ात्मिक सीधा वो स्वयं नियमन करने वाली नहीं हो सकती है इसलिए हम भी सहमत हैं कि आवेश चैतन्य का आभास पड़ गया है उस शक्ति में उस कल्पित शक्ति में चैतन्य का आभास होने पर वह भी चेतन के समान व्यवहार कर आवेशतः शक्ति ही चेतना इव विभाग सा शक्ति वह शक्ति ही, चेतन के समान भाषित होने लगती त्यूपाधि संयोगात तादृश चेतन की चिक्षाया से युक्त शक्तिर्व उपाधि का संयोग से इस ब्रह्म को हम ईश्वर नाम दे दिया ईश्वर को अलग चीज नहीं ब्रह्म का ही नाम ईश्वर ब्रह्म जिसे कहते हैं ब्रह्म ईश्वर ताम्रजे ब्रह्म ही ईश्वर भाव को प्राप्त करे चित छाओपेत चित शक्ति संबंधात ब्रह्म ईश्वर चैतन्य का आभाषयुक्त आभास युक्त, चेतन्या युक्त। शक्ति मन माया का रूप संबंध से ब्रह्म का ही एक नाम पड़ गया ईश्वर चिदाभास भाष प्रवेशा छिचायावेश का मतलब चिदाभास का प्रवेश हो जाने से चेतना इव चेतन आप चेतनत्व को प्राप्त किए हुए के समान भाषित होती है तो अश नियमगत घटते हैं इसलिए उसने नियमकत्व जो माना जा रहा है वह अस्तु प्रस्तुत की माध्यम चैतन्य शक्ति को मानने का क्या लाभ है प्रकृति विचार में इससे ईश्वर का स्वरूप सिद्धि हो जाती है तीन साक्ति कर्मधारे समाज वह यह जो शक्ति है वही क्या हो गई शैव उपाधि वही उपाधि है तेरह संबंधा उसके साथ संबंध होना संयोग ने तार संयोग नहीं ना जैसे दो अंगुरी का संयोग हो गया वैसे माया है हो गया ना संयोग के कारण से ब्रह्म सत्या लक्षण सत्यादि रूपा जो ब्रह्म था वही ईश्वरताम सर्वज्ञत् धर्म योगिता सर्वज्ञत्वादि सर्वशक्तिमत्वादि जो गोणों धर्मों से युक्त हो युक्त हो गया ब्रजे प्राप्त को प्राप्त कर लेता है इसने कहा तादी टिप्पण में स्वच्छा भाष विशिष्ट या शक्ति स्व चैतन्य ही आभा विशिष्ट शक्ति स्वयं को उपाधि हो गई विभा देखो स्वयं की चैतन्य का आभाष कल्पिता तो शक्ति उस कल्पिता शक्ति स्वचेतनावास्त्य व्युक्त हो गई तो वह शक्ति उस चेतन का करके उस शुद्ध चेतने में विशिष्टता को प्रदान करके अनाद अविद्या वह शक्ति क्या है वही अनाद अविद्या है अनाद माया है वो उपाधि वही उपाधि तत्सयोग तत्ता अध्यासा शय से क्या लेना संबंध की दृश्य संबंध तादाप्य ध्यास आपने का संबंध को लेना उस में अभ्यास की वजह से इसलिए कहेंत्पर्या का पंचदशिकार आभासवाद को प्रमुखता दे रहे हैं प्रतिबिंबवाद को नहीं जीवित उपाधि भूता नाम हो गया ईश्वर को सर्व सिद्ध हो गया ईश्वर क्या है इसलिए ब्रह्म ही ईश्वर है आते ईश्वर से आप ब्रह्म को क्या करना चाहते थे वस्तु तो परिचे सिद्ध करना चाहते थे अब वो नहीं हो सकता क्यों ब्रह्म ही ईश्वर तो है ब्रह्म से भिन को ईश्वर नामक वस्तु तो ही नहीं रहा ब्रह्म ही उपाधि वसात की वजह से ब्रह्म ही ईश्वरता को प्राप्त है आते हुए पारमार्थ वस्तु नहीं रहा ईश्वर रूपी वस्तु कृत परिच्छेद ब्रह्म में नहीं आ सकता इसी प्रकार से जीव भी अलग है माना पुरुष ब्रह्म से भिन्न जीव है और जीव को लेकर के ब्रम में परिच्छेद आ जाएगा अनंत तो नहीं हो सकता उसको निश्चे करने के। जीव की उपाधि को करने जा रहे हैं जीवत्ता नाम कोषा प्रागेव अभी तत्व जीव गोपाधि क्या है कोश इसकी तो विवेक हम कर जा ही रहे हैं इसके समापन की ओर जा रही है वह जीव ब्रह्म ही स्थापित हो गया क्योंकि कोश क्या है? कल्पित है माया का कार्य है स्थित कर चुके हैं हम जिसने वो माया का कार्य कल्पित है जो कल्पित उपाधि कल्पित उपाधि पंचकोशात्मक उपाधि को इस उपाधि में चैतन्य की प्रतिबिंब पड़ा या चित्त का आभास पड़ा पढ़ा तो आभास युक्त या पंचकोश ही जीव नाम पड़ गया अर्थात कैसे हुआ चिदाभा युक्त जो पंचकोश रूपी उपाधि से संबंधित हो गया कौन ब्रह्म तो उस ब्रह्म का ही नाम जीव पढ़ा है ना चिदाभास युक्त पंचकोश उपाधि संबंधात ब्रह्म जीवा अध ब्रह्म से भी जीवी नहीं रहा अदय जीव क्र रूपी वस्तु को लेकर के ब्रह्म में नहीं आ सकता ये दिखाना चाहते हैं। निमित्तक जीव महा जीवत्तम कोश निमित्त जीव भाव आ गया है यह बात समझाने के लिए श्लोक आरंभ करते हैं कोशोपाधि विवक्षाया ब्रह्म जीवदाम पिता पिता महश्च पुत्र पुत्र था प्रती कोश उपाधिवशाया कोष रूपी उपाधि की से वही ब्रह्म जो चिरापाशुक्त माया रूपी उपाधि की वजह से क्या हो गया था जो ब्रह्म ईश्वर भाव को प्राप्त किया था वही ब्रह्म अब पंचकोश रूपी उपाधि संबंध की वजह से जिगना पड़ गया चीज वही है उपाधि संबंधात नाम दो पढ़ गया ईश्वर नाम और जीव नाम पढ़ गया ईश्वर नाम पढ़ा है माया शब्द संबंध से संबंध से और जीव नाम पड़ा उस ब्रह्म को चिदाबाश पंच कोश आत्म उपाय संबंध की वजह से दृष्टान समझा तो उसी प्रकार दिया है जैसे एक ही आदमी है वही पिता भी है और दादा भी है वह पिता भी है और दादा भी जैसे हो जाता है उसी प्रकार जीव और ईश्वर एक ही ब्रह्म हो गया उपाधि की वजह से पितृत्व पुत्र रूपी उपाधि के वजह से और दादा और भी नाम को पड़ा रूपी उपाधि के वजह से ईश्वर का मैंने पिता का बेटा है ना ईश्वर ईश्वरगांश ममे वाश हो जीवलो के जीव भूत सनातन हाँ ईश्वरगांश कौन है जीवन ईश्वर हो गया पुत्र और जीव हो गया पौत्रापन्न है ईश्वर जीव और कारण कौन हो गया जो वह मूल व्यक्ति पुरुष जिसमें वही व्यक्ति पिता हो गया और पौत्र प्रति वही व्यक्ति पिता महा हो गया उसी प्रकार उपाधियों के वजह से वही ब्रह्म एक नाम पड़ेगी ईश्वर दूसरा नाम पड़ेगा उसी ब्रह्म उपाधि वजह से जी उपाधि कोशोपाधि तक्षा पर्यालोचना जीव रूपी शब्द व्यवहार का प्राप्त कर जाता है एक विरुद्धर्म दुगपत न क्वा दुष्टचरम एक ही वस्तु के अंदर विरुद्ध धर्म का संबंध होना एक कालावच्छेद होता हुआ नहीं देखने को मिलता है कहीं भी ऐसे कोई दृष्टान्त ही नहीं है देखने को मिलता है दृष्टान्त क्या है कथ एक एव देव दत्ता एक दैव पुत्र प्रति पिता पौत्र प्रति पिता महाभवती एवं ब्रह्मा भी कोषोपाधि जीव जीवो भवती शक्ति पादी में उस आदमी के अंदर के पितृत्व है, पिता है क्या ये तो पुत्र का पितृत्व आया पिता कहां से वह आदमी होने मात्र कोई पिता हो जाता है क्या जब तक पुत्र पैदा नहीं होगा तो पितृत्व आता नहीं इसलिए जैसे पुत्र नहीं हो तो पितृत्व भी नहीं रह जाता है उस व्यक्ति के अंदर जैसे उसी प्रकार से जब तो ही सत्य नहीं रह गए कहां से, से। में वास्तव में न, है न ब्रह्म जीवत्व न ईश्वर शुद्ध ब्रह्म के लाभ वशु दोस्तों में श्रोत मा ब्रह्म दृष्टानी उसी दृष्टांत समझा रहे हैं पुत्रादे न पिता न पिता मह तदेशीव शक्ति कोश अविवक्षणे पुत्र आदि की वक्षा न करो तो उस व्यक्ति के अंदर पितृत्व पिता महत्व जैसा नहीं होता उसी प्रकार से कोष और शक्ति की रक्षा न करो तो उस ब्रह्म में न जीवित रह जाता है न ईश्वर रह जाता है अर्थात एक में अद्वितीय सत्य अनंत स्वरूप वाला ब्रम की सिद्धि हो गई यही का फल है इधानी उक्त ज्ञान से फलम महा इसी उक्त ज्ञान फल बता रहे हैं। ये स्वयं ना जन्मरेश न जायते इस प्रकार से उस ब्रह्म को यह जो कोई व्यक्ति वेद जानेगा एश भवति वा स्वयं स्वयं ये स्वयं ब्रह्मी वह व्यक्ति भी स्वयं ब्रह्म हो जाएगा इसलिए ब्रह्म का कोई जन्म नहीं होता ब्रह्मणो नाश जन्म अतः पुनः एश न जायते थे दोबारा यह जीव जो अपना स्वरूप अनुभव करके ब्रह्म हो गया उसका दोबारा जन्म नहीं हो सकता अतः अर्थात मोक्ष हो गया यह साधन चतुष्ट संपन्न कौन इस चीज को समझ पाएगा अनुभव कर पाएगा जो साधन चतुष्टय से संपन्न है ये साधन चतुष्टय संपन्न कौन है कठिनाई यहाँ आ जाती नित्यानित्य का विवेक यह मत विषयों से वैराग्य षट संपत्ति से संपन्न और सबसे कठिन मोक्ष था नहीं और श्रवण के होता है बोलते हैं नहीं, नहीं कभी नहीं होता कभी नहीं होता श्रवण करते करते करते करते आप सावन संपन्न हो जाएंगे यही श्रवण का फल जो सावन से संपन्न नहीं है और श्रवण कर रहा है और तो श्रवण करते करते से सावन चृष्टि से आ जाते हैं आपको जब सुनेंगे बार बार हम लोग सुनाते हैं ना इंजेक्शन देते रहते हैं ना बीच बीच में वो इंजेक्शन क्या काम करता है विवेक और वैराग्य को पैदा करता रहता है और वो आप विवेक को वैराग्य को दृढ़ भी करता है को जागृत करता है स्वतः आपका संसार से वैराग्य और मुक्ति की ओर मुख्यता जगती है इसलिए कहा कि शास्त्रों को आप निरंतर सुनते रहे सबसे बड़ा सबसे बड़ा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमोदितपहा इति नाको मोद कल्या इस यही वास्तविकताप्य का नित्य शास्त्र को पढ़ना नित्य शास्त्र को सुनना इस अतिरिक्त कुछ जो रोज पढ़े और सुने किसी से या पढ़ावे सुनावे सुनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है सहमत समझना पड़ता है कभी कहीं तो कोई कुछ प्रश्न पूछे खटक से जवाब कैसे दोगे तो नहीं तो संभलत जाओगे इसलिए सुनना आसान है सुनाना कठिन है, सुनाने भी पढ़ाने की शरीर से सुनाना और कठिन हो जाता है एक बार एक विद्यार्थी बोलते दरे साम जी बैठे बैठे बोलते रहते हैं उनको क्या फर्क पड़ने पढ़ने वाले को पता कितना परेशानी होती है रट रट के परेशान होते हैं ऐसा बोला मैंने कहा को, अच्छा कोई बात सुना मैंने किसी के से चुपड़ा रहा फिर कुछ दिनों के बाद वो लघु भी पूरी होगी उसकी तरस भी पूरी हो गई तब तो मैंने सोचा ऐसे करो पूरी तो हो गई ना एक बार जुगाली जैसे जुगाली होती है ना गाय जैसे जुगाली करती है तुम्हारा भी अभ्यास हो जाएगा आधे घंटे की लघु पढ़ा आधे घंटे लघु पढ़ा देना और पंद्रह मिनट की तरस पढ़ा ज्यादा नहीं घंटा दे ओ, करे हफ्ता भी पढ़ाया नहीं है इतने बोलता है बाद में पता नहीं शाम जी इतने घंटे कैसे पढ़ाते हैं उनका दिमाग फ्यूज नहीं होता <laughs> कैसे पढ़ा सकते हैं? अलग अलग विषय लगातार सवेरे से रात तक अंग्रेजी पढ़ा रहे गणित पढ़ा रहे विज्ञान पढ़ा रहे हैं शास्त्री पढ़ा रहे सब पढ़ा रहे हैं कमा रहे और एकदम चैनल स्विच ऑफ एक चैनल बंद करते दूसरे चैनल जैसे हो जाता है न? वैसे हम का एक एक बन के बोल रहे रहे हैं हैं हैं हैं सारा वेदांत वेदांत उड़ा उड़ा दे और पढ़ा <laughs> जब पढ़ाना तो न्याय बोलते कैसे हो कम लघु आधा घंटा या मेरे पंक्चर पढ़ाया है पंद्रह मिनट पढ़ाया दो तीन दिन वही पृथ्वी का लक्षण का लक्षण दो तीन बार समझा समझा दिया और फिर भी अगला नहीं इतना दो दिमाग खराब हो जाए पढ़ाने में पढ़ाना ही बंद करता की बात है पढ़ाना इतना कठिन होता है जब कोई कोई एक बात को अनेक बार समझाया जिसको कई बार ऐसे तो पढ़ाने वाले को अखर जाता है जब वो फालतू तो प्रश्न ढाग देते बिल्कुल फालतू तो प्रश्न तब भी सहनशीलता ही तो तब है ना इसलिए सबसे बड़ा था। ये पर करो साजन संपन्न होगा एवं मुक्ति न वह व्यक्ति जब उक्त प्रकार से पंचकोश विक पुरुष्रम पंचकोश विक पूर्वक परम ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न उस परम पर ब्रह्म को स्वा से अभिन्न रूपेण सत्यम ज्ञान अनंत वाला ब्रह्म को वेद साक्षात्ती साक्षात्कार कर लेता है स्वयं वह साधक वह शांति संपन्न व्यक्ति वह वेदांति स्वयं ब्रह्म हो जाता है स योह वही तत्म ब्रह्म वेद ब्रह्म मुंडको परिषद में ब्रह्म इत्यादि तो तो तो इत्या है ब्रमणस्ताव जन्म नास्थी ब्रह्म जन्म नहीं होता जब ब्रह्म हो गए तो आपका भी जन्म नहीं होगा अतएव विद्वान अपनी स्वात्मस्तुपत्मान अपने आत, अपने आत्मा को ब्रह्मरूपता अनुभव कर लेने से नहीं बजाय उसका पुनर्जन्म नहीं होता न स पुनरावर् कालावर प्रसन्न में कहा है और दो बार लौटता नहीं है इतने सोचते है प्रमाणम इससे जब पंचकोशिक प्रकरण भी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है